उपासना प्रशिक्षण की कक्षा प्रारंभ होती है अपने अपने आसन को व्यवस्थित देख ले शरीर की स्थिति अनुकूल बनाने नेत्रों को धीरे से बंद करने पूरे उपासना काल में नेत्रों को बंद ही रखना है प्रयत्न लिए, पैर से लेके सिर तक समस्त अंगों को शिथिल कर देने शरीर की स्थिरता के लिए जितना प्रयत्न आवश्यक है उसे रखते हुए शेष समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें संकल्प संकल्प करें परमात्मा को संबोधित करें हे प्रभु आपका पुत्र मैं निराकार आणुस्वरूप चेतनात्मा आपकी प्राप्ति के लिए अपने अंतकरण को और शुद्ध बनाने के लिए और संस्कारित करने के लिए इस समय को पुनः उपासना में बैठ रहा हूं मैं ये उपासना पूरी तत्परता से सजगता से जागरूकता से करूंगा संकल्प करें मन को दोनों नथनों पर केंद्रित करें श्वास पर केंद्रित करें श्वास को धीमा करें लंबा बनाएं, लय समान गति से श्वास लेवे और छोड़ें। अंदर भरते समय पूरा गहरा श्वास भरें। बाहर निकालते समय पूरा श्वास बाहर निकाल दें पूरे नियंत्रण के साथ सम्वसन धीमा लंबा लय समान गहरा श्वास और प्रश्वास मन को श्वास पर ही केंद्रित रखें तीन बाह्य प्राणायाम करेंगे श्वास को पूरा भर लें तेजी से समस्त श्वास को बाहर निकाल दें मल द्वार को संकुचित करें ऊपर खींचें, मूल बंद पेट को पीछे की तरफ ऊपर की तरफ खींच के रखें। घबराहट होने तक श्वास को अवश्य ही बाहर रोके रखें जब तक घबराहट ना हो तब तक श्वास ना लें। यथा सामर्थ्य रोकने के बाद श्वास ले लें पेट को ढीला छोड़ें, मूल मूलबंध को छोड़ दें और एक दो सामान्य श्वास ले सकते हैं इसी तरह से तो और प्राणायाम कर लें मन में परम पिता परमात्मा की भावना बनाए रख सकते हैं होने पर अपने मन का निरीक्षण करें प्राणायाम का मन पर क्या प्रभाव पड़ा प्रत्याहार का संपादन इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर मन के अनुरूप बनाए रखना मन को सर्वव्यापक परमात्मा पर केंद्रित निराकार सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में व्याप्त परमात्मा यदि कोई बाह्य विषय इंद्रिय के संपर्क में आ भी जाए बहन भी हो जाए तो उसे वहीं छोड़ दें, उस पर चिंतन न करने लगे मन को परमात्मा पर ही टिकाए रखें दूर दूर तक दूर दूर तक चारों ओर निराकार परमात्मा मुझ अणुस्वरूप निराकार आत्मा के निकट भी परमात्मा मेरे अंदर भी परमात्मा सपोर व्याप्त सर्वव्यापक निराकार परमात्मा मैं निराकार अणुस्वरूप आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ हूं प्रत्याहार का संपादन अब अवधारणा लगा ले निश्चित किए हुए स्थान पर वहां की संवेदनाओं को देखते देख हुए अंदर अंदर ही मन को टिका दें, भावना बनाए ये संकल्प करें कि संपूर्ण ध्यान के समय मन को यहां टिका के रखूंगा यदि उपासना काल में अन्य विषय सोचने लगे और फिर से ध्यान पर आना हो तो पहले मन को धारणा स्थल पर टिका लें और पुनः ध्यान प्रारंभ करते हैं। यदि फिर मन को इधर उधर ले जाते हैं तो फिर धारणा स्थल पर ले आए और फिर ध्यान प्रारंभ कर दे मन को दृढ़ता से धारणा स्थल पर टिका दें अब आगे ध्यान की प्रक्रिया म का उच्चारण और उसके न्यायकारी अर्थ की भावना मन में रखेंगे अभी प्रारंभ में आप मौन रहे पहले मेरी ध्वन को नई धुन को सुन लें और समझ में आने पर धीरे धीरे साथ बोल सकते हैं अर्थ की भावना पर मुख्यता बनाए रखें शब्द को गौंड रखें Oh परम पिता परमात्मा आप न्यायकारी हैं आप हमारे कर्मों के अनुसार हमें यथा योग्य फल प्रदान करते हैं आप कभी पक्षपात नहीं करते आप सब आत्माओं को समान रूप से न्याय प्रदान करते हैं आप न्यायकारी हैं से अनुरोध है पहले मेरी धुन को समझ लें तभी बोलें। अपनी धुन में ना बोलें। एक धुन होने पर उसका सभी पर अच्छा प्रभाव होता है गंभीरता से गहराई से परमात्मा को स्मरण कर पाते हैं जो सच्चन अपनी धुन में हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं आप मेरे शुभ कर्मों के लिए मुझे प्रोत्साहित करते हैं आगे की उन्नति के लिए साधन और अवसर प्रदान करते हैं मेरा प्रत्येक शुभकर्म आपको ज्ञात है संसार मेरे शुभ कर्मों की महत्ता समझे या ना समझे उसे स्वीकार करे या ना करे किन्तु आप मेरे प्रत्येक शुभ कर्म का उचित फल प्रदान करते हैं इस संसार में मेरे किए शुभ कर्मों का फल मिले या ना मिले के द्वारा उसका फल अवश्य प्राप्त होगा आप न्यायकारी हैं हे परमेश्वर मेरे अशुभ कर्मों का फल आप मेरे सुधार के लिए दंड के रूप में प्रदान करते हैं संसार में मेरे अशुभ कर्मों को कोई जाने या ना जाने किंतु आप उन्हें भली भांति जानते हैं संसार में मेरे अशुभ कर्मों का फल दंड ना भी मिले किंतु आपके द्वारा मेरे सुधार के लिए प्रत्येक अशुभ कर्म का दंड अवश्य मिलेगा हे प्रभु आप न्यायकारी हैं आपकी न्याय व्यवस्था मेरे हित के लिए है मैं आपको अपना न्यायकारी न्यायाधीश स्वीकार करता हूं आपकी न्याय व्यवस्था को मैं सहज शिकार कर रहा हूं आप न्यायकारी हैं वो ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप को उसकी भावना को मन में बनाए रखें मानसिक रूप से ओम का जप करते रहें, मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखें केवल ओम का जप और न्यायकारी स्वरूप का चिंतन अर्थ की भावना ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अपना कल्याण देखें ईश्वर की दंड व्यवस्था में भी अपना हित कल्याण देखें धीरे से रुकेंगे आगे गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए ध्यान को बढ़ाएंगे अंतकरण पर कुछ और अच्छे संस्कार डालने का अभ्यास करेंगे गायत्री मंत्र की और गीतिका की, की धुन आज भिन्न है कृपया उसे ध्यान से सुनते रहें। यदि धुन समझ में आ जाती है भी उसको बोलें, नहीं तो मन ही मन ईश्वर से सत्प्रेरणाओं की कामना करते रहें, उसमें अपना हित देखें गीतिका के वाक्यों का अर्थ स्वतः मन में आता रहेगा ra धीमी रखेंगे जिससे अर्थ की भावना पर अधिक जोर दिया जा सके अर्थ की भावना अधिक की जा सके शब्द और धुन को गौण रखते हुए अर्थ की भावना प्रधान रखेंगे प्राण प्रदाता संकट त्राता था प्राण प्रदाता संकट त्राता हि सुखदाता मो हि सुखदाता माता पिता वरेण्यम सविता माता पिता वरेण्यम भगव स्वरूप करें हम हेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धा ृत कर सुकर्म में विश्वविधा रा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धारण धता प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में जा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधा पूर्ण एकाग्र अंतःकरण में परमात्मा की सत्प्रेरणाओं को स्वीकार करने की स्थिति बनाए परमात्मा की सत्प्रेरणाओं को पाने के लिए लालायित हूं हे प्रभु मैं अब शांत होकर एकाग्र होकर आपकी प्रेरणाओं को ग्रहण करने में हूं हे प्रभु मैं एकात्र और शुद्ध होकर आपके संदेशों को ग्रहण करना चाहता हूं पूर्ण शांत होकर परमात्मा की प्रेरणा की उत्सुकता से प्रतीक्षा करें प्रेरणा की कामना करें प्रेरणाओं की कामना करते हुए उत्सुकता से धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें खोलते हुए अपने अंतकरण को खोलते हुए अपने अंतकरण के द्वारों को स्वागत करें परमात्मा की प्रेरणा का धीरे से रुकेंगे आगे संध्या के मंत्रों के माध्यम से ध्यान को बढ़ाएंगे अंतकरण को और संस्कारित पवित्र बनाने का कार्य करेंगे मंत्रों का अर्थ साथ में भावना रूप में रखें मंत्र की गति धीमी रखते हुए अर्थ की भावना अधिक से अधिक करते हुए चलेंगे ओ। हुए उनके सामर्थ्य और पवित्रता की कामना प्रार्थना अपने पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक अथवा भावी पुरुषार्थ के संकल्प के साथ ओ। छहचा छः Yasho Balam, Om. Oh. के गुणों का स्मरण करते हुए ईश्वर के प्रति प्रीति का भाव उभारेंगे लें, मन में परम पिता परमात्मा का स्वरूप चिंतन करते रहें, रहें, अथवा मंत्र बोलते रहे ओ, आप प्राणों के भी प्राण है सब दुखों से छुड़ाने हारे हैं सुख स्वरूप हैं, अपने उपासकों को भी सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं सबसे महान सबसे अधिक पूजनीय हैं, इस सकल सृष्टि के रचयिता हैं, मेरे शरीर इंद्रिय बुद्धि की रचना करने वाले की व्यवस्था करने वाले की आप ही हैं आप शुद्ध स्वरूप हैं बुरे कर्मों का कठोर दंड देने वाले हैं आप सत्य स्वरूप हैं आपकी सत्ता है आप विद्यमान हैं आपका जान सत्य है आपकी सत्ता सत्य है आपकी प्रेरणाएं सत्य हैं, आपकी व्यवस्थाएं सत्य है अघर्षण मंत्र जिन्हें आता है वो साथ में करते चलेंगे जिन्हें मंत्र का अर्थ नहीं आता है मंत्र भी नहीं आता है वे परमात्मा की विशाल सृष्टि विशाल ब्रह्मांड और उसकी व्यवस्था को देख करके परमात्मा की अनंत अनंत शक्ति सामर्थ को मन में उभारेंगे और अपने किसी एक दोष को जिसे आप सर्वप्रथम हटाना चाहते हैं उसे मन में उपस्थित रखते हुए परम शक्तिशाली परमात्मा की न्याय व्यवस्था से दंड से कभी न बच पाने की स्थिति को देखते हुए मन में उस पाप कर्म के प्रति इच्छा को समाप्त करते जाएं, उसके प्रति अरुचि उपेक्षा का भाव लेकर के आएं और अपने को उस दोष से रहित स्थिति में देखें रेतन च सत्य भी था विश्व <coughs> वशी सूर्या चंदमसौता यथा पूर्वक दिवंच पृथिवी चर पूर्ण शांत होकर परमात्मा की अनंत अनंत शक्ति सामर्थ्य को उभारते हुए अपने किसी एक दोष को छीन करने का प्रयास करें परमात्मा की शक्ति के सामने उसकी अटल न्याय व्यवस्था के सामने अपने अघ को अपनी पाप भावना को उस दोष के विचार को धीरे धीरे विलीन होते देखें और अपने को उससे पृथक तो हुआ हुआ देखें अघ हमार्षा इस दुर्गुण को इस पाप को मैं स्वीकार नहीं कर सकता इसे मुझे हटाना ही है ये मेरी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है मुझे इससे मुक्त होना है मैं साधना पथ पर, पर आ गया हूं मुझे इन दोषों से मुझे इस दोष से ऊपर उठना है मैं ऊपर उठ रहा हूं मैं इससे ऊपर उठ जाऊंगा दोषो से रहित निर्विकार परमात्मा की सन्निधि में मैं भी समस्त पापों से अघों से दूर हो जाऊंगा मैं भी अपने को पूर्ण निर्विकार स्थिति में पहुंचा दूंगा और उस स्थिति की शांति उस स्थिति की प्रसन्नता उस स्थिति की स्वतंत्रता का आनंद का मैं अनुभव करूंगा तब धीरे से रुकेंगे उपासना से उठने से पूर्व अपनी अपनी उपासना का निरीक्षण करें आज की उपासना के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण करें उन क्षणों के स्मरण मात्र से हम अपनी पुनः वही स्थिति बना सकते हैं उसी स्थिति में पहुंच जाए बड़े प्रयत्न के साथ आपने इस उपलब्धि को प्राप्त किया है इस अनुभूति को पाया है ये अनुभूति ये उच्च स्तर की सात्विक अवस्था उच्च स्तर की एकाग्रता उच्च स्तर की स्थिरता उच्च स्तर की शांति साधक की सबसे बड़ी संपत्ति होती है हमें अपनी संपत्ति का स्वयं पुरुषार्थ से कमाई हुई संपत्ति का ईश्वर की कृपा और सहायता से प्राप्त इस आध्यात्मिक संपत्ति का दिन भर पूरा उपयोग करना है मैं इस संपत्ति के उपयोग का अधिकारी हूं मैंने इसे पाया है मैं इसका पूरा उपयोग पूरा सदुपयोग करूंगा मन में भावना बनाए उपासना के अच्छे अंशों के लिए परम परमात्मा को धन्यवाद दें, हृदय से आभार, देतज्ञता प्रकट करें और स्वयं के प्रति भी संतोष व्यक्त करें आपकी भी प्रशंसा करें मैं भी इस स्थिति को पा सकता हूं और इससे ऊंची स्थितियों को मैं पा सकूंगा मैं अच्छी उपासना करने में समर्थ हूं आज की उपासना में जो त्रुटियां रही हैं उनको भी दृष्टिगत रखें आगे हुए ईश्वर से सहयोग की कामना करते रहे जिनकी उपासना अधिकांश समय सांसारिक चिंतन में बीत गई है अथवा आलस्य में बीत गई है वो ईश्वर से देखो, मैं आज अपने वचन को नहीं निभा सका आपके लिए बैठकर भी मैंने आपकी मान किया है अपने प्रति क्लानी असंतोष का भाव लाए साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें हे प्रभु जैसे ये अन्य पवित्र आत्माएं आपके ध्यान में मग्न हो गई मैं भी तो आपका वैसा ही पुत्र हूं हे प्रभु मैं भी अच्छी उपासना का आगे और प्रयास करूंगा अपने आलस्य प्रमाद को हटाऊंगा पूरी जागरूकता से आपका ध्यान करूंगा संकल्प करें अब आज की उपासना के सर्वश्रेष्ठ क्षण को स्मरण में लाए मन को उससे भरा हुआ रखते हुए उसकी मन में रखते हुए नेत्रों को बंद रखते हुए हाथों की दोनों उंगलियों में उसी स्थान पर थोड़ी गति प्रदान करें धीरे धीरे गति प्रदान करें और गति को थोड़ा अधिक करें मुठियों को भीच लें खोल लें हाथ को उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाएं दोनों हाथों को पीछे रखें हथेलियों को टिका लें हाथ के सहारे से कमर टिकाएं की अंगुलियों को धीरे-धीरे धीरे-धीरे गति करें, आगे मोड़ें, पीछे मोड़ें, पैरों को घुटनों से धीरे खोल लें, ले को बाधा न हो इस प्रकार से स्थान कम है तो वहीं आसन की स्थिति परिवर्तित मात्र कर लें आज की उपलब्धि का स्मरण रखते हुए स्मृति रखते हुए धीरे से नेत्रों को थोड़ा सा खोलें नीचे दृष्टि रखें और संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं मन में अपनी संपत्ति को अपनी उच्च स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न रखें उसे बनाए रखें अंदर ही अंदर स्थिति बनाए रखते हुए गति करें नेत्र बंद कर लें, दोनों हाथों को अभिवादन मुद्रा मोटा ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए गीत की पंक्तियां बोलेंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बड़े हम रुकें हमरुकेक्षण भी बड़े कल पहा मारा ओ या दृढ़ कल पहा नेत्रों को नीचे रखते हुए थोड़ा देखते हुए आगे के कार्य के लिए चलेंगे अन्यों को ना देखें, अन्य परिदृश्यों को ना देखें केवल कार्य के लिए थोड़ा नेत्र खोल के रखें अंतर्मुखी स्थिति बनाए रखें ओ श